वेदीय मांडव के उपनिषद हम लोग द्वितीय श्लोक मंगलाचरण में भाष्य में द्वितीय श्लोक का विचार आरंभ कर रहे थे उसमें टीका में दिया था संप्रति प्रथम श्लोक में तो विधि मुख से प्रतिपादन हुआ और तदर्थ से आरंभ करके तो अर्थ में ऐक्य कथन किया गया तीनों अवस्था को तदर्थ में दिखा करके अर्थात तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुसुद्धि तीनों अवस्था का प्रकाशक तदर्थ साक्षी है जो साक्षी तीनों अवस्था का प्रकाशक है वो साक्षी पदार्थ ही है अर्थात जीव ही वास्तविक वही है जीव जब इंद्रियों के साथ संबंध कर जाता है प्रमाता बन जाता है जीव अगर इंद्रियों के साथ संबंध नहीं करेगा तो वो साक्षी है तो हमारे जो इंद्रियों के साथ संबंध होना इसको जितना अर्थात वेदांत तो साधना यह है इंद्रियों के साथ संबंध को हटाना पड़ेगा जितना घट जाएगा उतना हम साक्षी बनते चलेंगे अभी कह रहे हैं कि संप्रति निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रियाम आश्रित अभी निषेध मुख से वस्तु प्रतिपादन करेंगे वस्तु प्रतिपदन अर्थात तो ऐक्य का कथन करेंगे कैसे तमर्थन उपक्रम्य तथ असंसारी ब्रह्म मात्र प्रत्याय तमर्थ से आरंभ करेंगे अगर अर्थात अवस्थात्र अनुभव करने वाला तमर्थ है यही तदर्थ असंसारी ब्रह्म के साथ एक है पहले कहा गया तदर्थ में तीनों अवस्था तदर्थ तीनों अवस्था का प्रकाशक है तो अमर्थ तीनों अवस्था का अनुभव करने वाला है बच्चे में तो अर्थात दोनों ही तीनों अवस्था के साथ संबंधी है एक प्रकाश करने वाला एक अनुभव करने वाला साक्षी जो है वो अनुभव करता ऐसा नहीं साक्षी सूर्य जैसा है प्रकाश कर दिया जीव जो प्रमाता वो अनुभव करना जस, अनुभव करने वाला दोनों ही तीनों अवस्था के साथ संबंधित है अभी इसको कहते हैं संबंध और अधिकारी संबंध और अधिकारी प्रथम श्लोक में दिया था की यद से प्रसिद्धार्थ ये पूर्व प्र, द्वितीय पृष्ठा में दिया था है संबंध संबंधर प्रयोजन द्वितीय पृष्ठा में देखिए दिया है दिया है ब्रह्म है ना बीच में दसम पंक्ति में अस्मदर्थ से वही आगे दिया है तदक्य स्मरण रूप नमनम सूचयता ब्रह्मण स्तर्थ से प्रत्यवत तत्व्यो विषय ध्वनित ये विषय कही दिया गया आगे दे दिया। य शब्द से प्रसिद्धार्थ अवद्योतक वेदांत प्रसिद्ध यद ब्रह्म तूस्मी संबंधे जो ब्रह्म है उसको हम प्रणाम करते हैं अर्थ ब्रह्म हमारे द्वारा नमस्कार है ये संबंध हो गया और प्रयोजन आगे आगे पंक्ति का निषेधित किया जनन मरण प्रबंध से संसार निषेधे स्वतः दर्शयता संसार अनर्थ निवृत्तिरिह प्रयोजन अनर्थ निवृत्ति प्रयोजन ब्रह्म हमारे द्वारा नमस्कार्य है ये संबंध और ऐक्य हो गया विषय आगे अधिकारी के लिए अधिकारी अधिकारी के लिए यहां साक्षात दिया नहीं सब देना हम्म अधिकारी का साक्षात अर्थात यहाँ कथन नहीं हुआ है अधिकारी अर्थात जो ये अनर्थ निवृत्ति मतलब इच्छा करता है वही अधिकारी बन जाएगा ये आगे कहेंगे तो ये वेदांत का प्रकरण होने से वेदांत में जो अधिकारी है साधन चतुष्ट संपन्न अनर्थ निवृत्ति की इच्छा करने वाला वो अधिकारी है वेदांत का वही प्रकरण ग्रंथ का भी अधिकारी हो जाएगा कहेंगे तो तीन तो दिखा दिए अर्थात तो विषय संबंध और प्रयोजन ये तीन दिखा दिए अधिकारी जो अनर्थ निवृत्ति चाहता है आर्थिक प्राप्ति हो जाएगा अच्छा अब ये आगे श्लोक द्वितीय श्लोक है मंगलाचरण का अच्छा इसका प्रथम द्वितीय तृतीय पाद है छंद है मंदा मंदाक्रांता छंद का प्रसिद्ध है ब्रह्मानंदं परमसुखदं ये जो है वो मंदाक्रांता में है ये छंद मंदाक्रांत में है और जो चतुर्थ है पाद वो श्रकधरा जो प्रथम श्लोक था श्रद्धरा ये भी चतुर्थ पाद जो है वो भी श्रद्धरा है अर्थात इक्कीस अक्षर वाला है अच्छा मंदाक्रांत ये सत्रह वाला है सात से तेरह चार चार छ सात में इसका अर्थात विराम होना है विराम अर्थात वहाँ यति होना है चार छ सात श्रगधरा में एक अक्षर वाला है सात सात सात ऐसा विभाग होना है अच्छा यो विश्वात्मा विधि ज विषयान प्राश्य भोगान स्थिष्ठान पश्चाचान्यामति विभवान् ज्योतिष नूक्षमा स्थापयित्वा सर्वाने शम स्थय हि सर्वान्शेषा विगत गुणगण पात्सव नुरीय दोबारा पढ़ेंगे इसको योग स्वात्मा राश्य भोग ज्योतिषाशन सुन सर्वाने पुनर्पनेत्मि स्थाप्छ विशेषान सर्वाणुस्तु इसका उन्वय यो विश्वात्मा विधिज विषयान भोगान भोग प्रथम पाद का हो गया द्वितीय पाद में पश्चात् चान्यान स्वमति विभवाय स्वेन ज्योतिष द्वितीय पाद का स्वयन ज्योतिषा प्राश्य मतलब यहाँ फिर अध्यार कर लेना पड़ेगा प्राश्य ऊपर में जो प्राश्य है फिर अध्यार करना आगे तृतीय पद में पुनरपी शनै एतान सर्वान् स्वात्मनि स्थापयित्वा ही एतान पुनरपनता स्थापित तृतीय पद हो गया अगर चतुर्थ पाद में सर्वान्शेषा हिता विगतगुणगण असौ तु ना तुरियः नश् पा प्रथम पद में यो विश्वात्मा अभी ये श्लोक सारे अवस्था को त्व पद में अनुभव करता रूप में दिखाएंगे तो यहां अनुभव करने वाला इसलिए कहते हैं यो विश्व जो जीव का तीन अवस्था होता है जागृत अवस्था में उसका नाम हो जाता है विश्व और स्वप्न अवस्था में तई जैसा और सुसूप अवस्था में राज्य तो अभी कहते हैं यो विश्वात्मा अर्थात जागृत अवस्था में जो क्या करता है कुत अवस्था में विधि ज विषयान स्थिष्ठान भोगान प्राश्य विधि विधि अर्थात धर्म तो ये नया एक लोग कहते हैं ना विहित कर्म जन्य धर्म तो विहित कर्म अर्थात विधि से होता है तो विधि विधिजय विषयन विधि अर्थात तो धर्म से प्राप्त होता है जो विषय तो ये विधि उसके पूर्व बी के पूर्व वर्ण क्या है आ। आ? तो वहां अगर जब मिला करके लिखते हैं अभी तो कागज में प्रिंट कर दिया दूर दूर लिख दिया जब मिल करके चलेगा वहाँ पदच्छेद निकल जाएगा अविधिज विषयन अर्थात धर्म और अधर्म ये दोनों से जो प्राप्त होता है विषय तो विधि ज विषय धर्म से ज जर्थात विधि ज विधे जायते विधि अर्थात धर्म धर्म से जो मिलता है विषय और अविधि ज कहने से अधर्म से जो मिलेगा क्योंकि उसका पूर्व में ना आत्मा तो अकस्वर्णय दीर्घ से अभी निकाल लिया जाएगा तो विधि और अविधि वो दोनों से धर्म धर्म अदृष्ट अदृष्ट से जो विषय प्राप्त होता है वो क्या जागृत अवस्था में क्या विषय प्राप्त होता है स्थभिष्ठान स्थभिष्ट स्थूल स्थूल पदार्थ प्राप्त होता है स्थभिष्ठान भोगन भोग सुख दुख अन्य साक्षात्कार का? इसको प्राच्य में धातु है अस भोजन अश्य अर्थात भोग करके प्रकर्षण अश्य भोग करके जागृत अवस्था में स्थूल सुख दुख का भोग करके स्थूल सुख दुख में डालीजिये स्थूल सुख दुख का भोग करके अर्थात विषय स्थूल होने से उसे होगा जो सुख दुख वो स्थूल है वो सुख-दुख स्थूल होने से उसका साक्षात्कार इस प्रकार भी स्थिष्ठान भोगान प्राश्य प्राथात तो इसको भोजन करके भोजन करता भोग करके क्या धातु है अस भोजन है क्रियादि गणीय धातु तो प्रासन कहते हैं अस प्रासन कहने से वही धातु का अर्थ वही धातु कैसे कहेंगे प्रासन अर्थात उसी में अस धातु हुआ है ना प्राशन उसमें धातु है तो अस धातु का अर्थ हम प्रासन में कहेंगे फिर वही धातु का लगा करके भूत कह भू भवन है नहीं भू सत्ता है अस भोजन है तो भू जो भूजन शन है यह कहा जाएगा अस भोजन है भूज है इस प्रकार के कह जाएगा अभी जागृत हो गया आगे पश्चात तो जागृत के पश्चात कहते हैं अभी स्वप्न आ जाएगा पश्चात अन्यान जागृत में स्थूल स्थभिष्ट भोगों को अनुभव किया स्वप्न में किंतु तो अन्यान अर्थात स्वप्न में स्थूल नहीं रहेगा स्थूल नहीं रहेगा रहे तो सूक्ष्म इसलिए अन्य अन्य अर्थात स्थूल से व्यतिरिक्त ये सब कहा से आएंगे कहते हैं स्व मत विभवान अपना बुद्धि से वो सब बनेंगे मति विभव मति का विभव विभव अर्थात तो उसका ऐश्वर्य मति में बुद्धि में कितना चीज पड़ा है उसका ऐश्वर्य दिखेगा स्वप्न में हमारा <laughs> चित्त में कितना चीज है वो स्वप्न में दिखेगा स्वमती विभवान उसको कैसे सूक्ष्मान वो सब सूक्ष्म है अन्य हो जाने से जागृत है वो सूक्ष्म हो गया सूक्ष्मान कैसे अनुभव करेगा कहते हैं ज्योतिषा तो जागृत अवस्था में तो अंतकरण के द्वारा प्रमाता बन करके भोग करेगा किंतु स्वप्नों में स्वयं ज्योतिषा सा अर्थात साक्षी के द्वारा या ज्योति साक्षी होकर के स्वप्नों का भोग को अनुभव करेगा अच्छा आगे ये स्वप्न अवस्था हो गया आगे तृतीय पद में पुनर अपि शनि ही फिर शनि ही शनि अर्थात ये दोनों होने के बाद शनि शनि का अर्थ होता है धीरे धीरे एतान सर्वान स्वात्मनि स्थापयित्वा एतान सर्वान सर्वान कहने से स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों को स्वात्मि कारण शरीर में अर्थात अज्ञान विशिष्ट आत्मा में उसमें स्थापयित्वा रख करके ये तीन अवस्था हो गया सुसूप्ती में स्थूल और सूक्ष्म दोनों को कारण शरीर में प्राज्ञ में रख करके ये दोनों लीन हो गए रख करके आगे तुरय अवस्था क्या है कहते हैं सर्वान विशेषण हित्वा जब कारण अवस्था में आएंगे वहां विशेष सब लय होकर रहेंगे किंतु तो विशेष का अभाव नहीं होगा कारण रूप से रहेंगे आगे कहते हैं कि चतुर्थ में क्या होगा सर्वान विशेषण हित्वा अर्थात त्याग करके सारे विशेष रहेंगे ही नहीं करके गत गुण गण हाँ, गुणा नाम गण गुण गण गुण से विगत हो जाएगा अर्थात तो गुण से निर्गुण हो जाएगा गुण रहित तो हो जाएगा क्योंकि विशेष ही गुण है सुशुप्ति के ना न ना, सुसुप्ति ना। हो गया स्थापित हो गया चतुर्थ पद तूर्य सारे विशेष सुसुप्ति में विशेष नहीं रहेंगे ये बात नहीं विशेष कारण रूप से रहेंगे कहते हैं कि सारे विशेष को त्याग करके ये कब होगा कहते हैं ज्ञानो तो समाधि में तब तो से गुना का जो समूह हो, हो जाना कितना कितना हमको ये अनुभव आता है हम गुण से अलग है हम विशेष से अलग है विशेष को और डाल करके खींच करके अपने में नहीं डालना है विशेष आ जाता है तो विशेष दोनों प्रकार के आ अच्छा विशेष भी आएगा बुरा विशेष भी आ जाएगा संस्कार बस ये दोनों विशेष को हटा करके और ये ध्यान रखना है कि अच्छा विशेष को खींच करके आपने में जब तक रहेंगे बुरा विशेष हमसे छूटेगा नहीं क्यों को कहेगा आप कुछ रख रहे हैं ना हमारे लिए भी जगह बना दीजिए इसलिए अच्छा विशेष को पहले हटाना है अपने से तब तो बुरा विशेष को अपने से हटाने के लिए सामर्थ्य मिलेगा क्योंकि हम हटाने का सामर्थ्य आया अच्छा को जब तक तो नहीं हटाएंगे बुरा हटेगा नहीं सुख को छोड़ेंगे नहीं जब तक तो दुख भी छूटेगा नहीं वो तो आता ही रहेगा तो विगत गुण गण ये गुण ये विशेष ये सब जितना अपने से हटाए पहले हटाए अर्थात तो कुछ तो उठा करके फेंक नहीं पाएंगे कहेंगे अर्थात तो मन से बार बार विचार करके जहां दिखता है वहीं रहने दीजिए शरीर में सामर्थ्य है बल है कहते शरीर का है मन में है बुद्धि में है जहाँ है उधर ही रख देना है ऐसा जो विगत गण गुण असौ असौ तुर्य वह तूर्य न ह पातु वो हमको रक्षा करे कैसा रक्षा करे तो अपने से अभिन्न करके रक्षा करे हमसे भिन्न करके रक्षा नहीं कर पाएगा क्योंकि भिन्न हुआ मतलब तो नाश होने का संभावना रहेगा इसलिए कहते न ह पातु पातु अर्थात तो अबतु रक्षे तू तु। वो तूर्य हमारा रक्षा करे हमारा तो रक्षा करे अर्थात तो अभिन्न हमको अभैद ज्ञान प्रदान के द्वारा रक्षा करे ठीक है मैं त्रम स्वतः स्वतः स्वत सिद्ध स्वतः सिद्धः चिद्धातु सर्वाम परामृश्य ओ यो विश्वात्मा उसमें सर्वनाम कौन है दो शब्द हमने कहा क्या शब्द इसमें सर्वनाम कौन है यह विश्वात्मा सर्वनाम नहीं है विश्व तो उसका नाम हो गया जागृत अवस्था का जो आत्मा तो यो विश्वात्मा जो यो कह करके कहते हैं तमर्थ तो तो है जो स्वतः चिद्धातु स्वतः सिद्ध तमर्थ जो स्वतः सिद्ध है चिद धातु चिद्धातु एक नंबर टिप्पणी धारणात् धातु अधिष्ठान इत्यर्थ चिद एव अधिष्ठान चिद्धातु का अर्थ चिद अधिष्ठान वो स्वतः सिद्ध है वो ही तोमर्थ है अर्थात तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ है सर्वनामना परामृश्यते यो विश्वात्मा जो यो कहते हैं यह वो यह यही चिद्धातु है चैतन्य है अधिष्ठान है तस्म जागरित आरोपितम उदाह वो अधिष्ठान चैतन्य जो तव पद का लक्ष्यार्थ है उसमें जागरित आरोप हुआ है क्योंकि वो अनुभव कर रहा है अनुभव कर रहा है तो उसी में आरोप हुआ है विश्वात्मा उसका नाम पड़ जाता है विश्व विश्वम पंचीकृत पंचमहात्कारत्मकम स्थूलम जगत बैराजम शरीरम विश्व उसका नाम पड़ जाता है पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्य पंचीकृत पंच महाभूत का कार्य हो गया शरीर स्थूल शरीर कहते हैं स्थूलम जगत बैराजम शरीरम जो विश्व है वही विराट है हम कहते हैं व्यस्टि और समष्टि तो मांडू के उपनिषद कहेगा व्यस्टि और समष्टि ये केवल हमारा बुद्धि की भावना है तो वास्तविक पदार्थ ऐसे ही एक ही है इसलिए कहते हैं जो विश्व है वही बैराज शरीरम वही विराट है जो विश्व है वही विराट है तस्मिन जागरित अहम मम इति अभिमान वन अर्थ तस्मिन, तस्मिन अर्थात तो शरीर है उसका पूर्व में शरीरम दिया ना शरीरम तो तस्मिन कारगरित ये जो विश्व हुआ विराट हुआ वो क्या करेगा स्थूल शरीर और जागृत अवस्था ये दोनों में अभिमान करेगा दोनों में अभिमान करने वाला का नाम विश्व होता है विराट वही है तस्मिन कार पूर्व का परामर्श करेगा सर्वनाम का स्वभाव है पूर्व परामर्श करेगा तो स्थूल शरीर और जागरित अवस्था में अहम मम इस प्रकार अभिमान करेगा कभी तो अहम अभिमान करेगा कभी मम अभिमान करेगा तसे अर्थक्रिया उपन्ष्य तो, जो शरीर हो गया स्थूल शरीर विराट शरीर इसका अर्थक्रिया प्रयोजन क्या करता है कहते हैं विधिज विषयां, विधिज इसका विधि इति विधि धर्मो जो विधि विधान किया जाता है वेद के द्वारा विहित तो कर्म जन्य धर्म कहते हैं मीमांसा लोग कहेंगे यागा व धर्म जो शास्त्र में विधान किया गया वही धर्म है मीमांस को न्यायिक में यहाँ थोड़ा अंतर है मीमांस लोग कहेंगे यागाधि रेव धर्म जो याग है वही धर्म है न्यायिक लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं विहित कर्म जन्य धर्म याग विहित कर्म है उसको करने से धर्म होगा तो मीमांस के जो कर्म है वही धर्म है दोनों तो में थोड़ा अंतर है विधि इति विधि धर्म और नये अनुबंधे न तत्व व्यतिरिक्त अविधिर अधर्म तो, तो नय क्योंकि यो विश्वात्मा आगे विधि ज दिया तो यहाँ अगर नय का अनुबंध कर देंगे अर्थात अविधिज हो जाएगा तो नये अनुबंध न अर्थात अविधिज इस प्रकार की अगर हम उसका पदच्छेद निकालेंगे तो नये अनुबंध करके तत्व व्यतिरिक्त तो, विधि से धर्म से व्यतिरिक्त तो हो जाएगा अविधिर अर्थात अधर्म तभी ता भ्याम। ता भ्याम कहने से अभी क्या विचार चल रहा है विधि इति विधिर अनु अनुसंग करने से हो जाएगा अविधि अर्थात अधर्म आगे कहते ताभ्याम धर्मा धर्माभ्याम धर्म और अधर्म के द्वारा धर्म धर्माभ्याम आगे लिखिते ये धर्म अधर्म कहाँ से आते हैं प्रसुता अभ्याम अविद्या होगा तो काम होगा कामो करेगा तो धर्मा धर्म करेगा धर्मा अगिध्या काम अगिध्या काम काम ताभ्याम ये धर्मा अभ्याम धर्म अविद्याम प्रसुताभ अविद्याम यासुते ये प्रसुत धर्माधर्म ताभ्याम विषया शब्दाद जन्यन्ते धर्म धर्म से ही शब्दादि उत्पन्न होते हैं जो शब्द जिसको सुनाई देता है वो उसी का धर्मा धर्म से उत्पन्न हुआ कहीं कोई एक शब्द है किसी को तो सुख दिया तो वो शब्द जिसको सुख दिया उसका धर्म से ये शब्द उत्पन्न हुआ और वही शब्द किसी को दुख भी दे सकता है तो जिसको दुख दिया उसका अधर्म ये शब्द के लिए कारण एक ही पदार्थ किसी का तो धर्म से हुआ और किसी का अधर्म से हुआ क्योंकि प्रत्येक पदार्थ तीनों गुणों विशिष्ट होंगे सत्व भी रहेगा रजस भी रहेगा तम भी रहेगा तो ये जिसका सत्व गुण से मतलब ये जो शब्द बना ये सत्व रज तम तीनों गुण इसमें है उसमें सत्व गुण किसी को सुख दिया उसका रजोगुण किसी का दुख दिया क्यों कहते हैं उसका अधर्म से बना इसका धर्म से बना शब्द जन्यते जगत जो परमात्मा सृष्टि करते हैं ये जीवों का धर्मा धर्मों से ही सृष्टि करते हैं क्योंकि उनको भोगना है तान तान भोग योग्यतया भोग, सब्दितान। भोग का योग्य है उसको हम लोग भोग कह देते हैं जो शब्द रूप असगंध इत्यादि आदित्यादि इत्यादि अनुग्रहित बाह्य इंद्रिय द्वारक बुद्धि परिणाम गोचर स्थूलतमान ये सब जो भोग है जागृत अवस्था में ये सब स्थूलतमो ये स्थूलतमो क्यों कहते हैं कहते हैं आदित्यादि अनुग्रहित बाह्य इंद्रिय हमारे जो बाह्य इंद्रिय होते हैं वो सब देवता के द्वारा अनुग्रहित तो होते हैं अनुग्रह देवता करने पर उसके द्वारा तद द्वारक इंद्रिय द्वारक बुद्धि परिणाम इंद्रिय के चलते बुद्धि में परिणाम होता है इंद्रिय विषय को ग्रहण करने से बुद्धि में परिणाम बुद्धि का परिणाम को क्या कहा जाता है वृत्ति तो बुद्धिवृत्ति तो बुद्धिवृत्ति का गोचरतयाब्द रूप रस स्पर्श इत्यादिवृत्ति का गोचर गोचर था विषय बुद्धिवृत्ति का विषय बनते हैं विषय बनकर के स्थलतम उनको कहा जाता है क्योंकि बाह्य इंद्रिय द्वारक ये बुद्धि परिणाम हुआ इसलिए स्थूल कह दिया जहां बाह्य इंद्रिय नहीं रहेगा उसको सूक्ष्म कह देंगे स्थूलतमान आगे प्रास्य का अर्थ साक्षात अनुभूय अनुभव करके स्थितो हो अयम प्रत्यगात्मा जो प्रत्यत्मा है वही बुद्धि वृत्ति के द्वारा वो वस्तु को भोग किया शब्द स्पर्श इत्यादि को भोग किया भोग का क्या अर्थ है बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो जाना चिदाभास बन जाना यही हो गया आत्मा का भोग आगे तथे स्वप्न अवस्था तो अभी तत्र कहने से किसको लिया जाएगा अभी देखिए तत्र एक सर्वनाम है उसका पूर्व में क्या शब्द है अभी ब्राह्मण नहीं अभी अभी तुम पदार्थ में दिखा रहे हैं तीनों अवस्था उसको तत्पदार्थ के साथ और क्या करेंगे इसलिए तत्रात प्रत्येगात्मा नहीं है वो जो प्रत्येगात्मा में जागृत अवस्था दिखाए उसी प्रत्योगत्मा में अभी स्वप्न अवस्था दिखाते हैं पश्चात आगे द्वितीय पाद था पश्चात चान्यान सोमति सूक्ष्म पश्चात पश्चात का अर्थ जागृत स्वप्न हेतु कर्म उद्भव उद्भवे, उद्भवे सति जाग्रत का हेतु जाग्रत अवस्था रखने के लिए जो कर्म है वो कर्म जब क्षय हो जाएगा और जाग्रत नहीं रहेगा तब तो नींद लगेगा ही लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा कहते हैं स्वप्न हेतु कर्म उद्भव हो जाएगा जागृत कर्म जब क्षय हो जाएगा स्वप्न कर्म आ जाएगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है सुसूप भी हो सकता है तो तीनों हो सकता है मतलब दो हो सकते हैं कहते हैं कि जहां स्वप्न कर्म उद्भव हो जाएगा स्थूल विषयभ्यो अन्य अभी सूक्ष्म अवस्था में स्थूल का भोग नहीं होगा इसलिए कहते हैं स्थूल विषय अन्य अन्य है तो जो स्थूल से अन्य होगा वो क्या होगा इसलिए कहते हैं अस्माद हेतु है सूक्ष्म अस्माद इसी हेतु से क्योंकि स्थूलो से भिन्न है स्थूलो से भिन्न हुआ तो इसलिए सूक्ष्म हो गया अस्माद हेतु अस्माद स्थूल भिन्न यत अन्य इसलिए वो सूक्ष्म हो गया तो सूक्ष्म क्यों हो गया कहते हैं बाह्य इंद्रिया नाम में आकर चाहिए बाह्य इंद्रिया नाम जो बाह्य इंद्रिय है तब नहीं रहते हैं बाह्य इंद्रिया नाम आएगा तो कि स्वप्न में बाह्य इंद्रिय उपरत हो गए उपरत हो गए अर्थात वो कार्य नहीं कर पाया जैसे हम कहते न्यक्ति ऊपरत तो हो गया उपरत हो गया क्या उसका नाश हो गया हो, उसका मृत्यु हो गया कहते हैं जो कार्य में संलग्न था अभी उपरत हो गया अर्थात तो अभी तो चुप हो गया शांत हो गया इसी प्रकार की बाह्य इंद्रिय उपरत अर्थात कार्य नहीं करके शांत हो गए गोलक नहीं रहा था कार्य नहीं कर पाए स्वप्न में तो इंद्रिया उपरतवात विद्या काम कर्म प्रेरित प्रेरित आत्मीय मति प्रभाव एव प्रसूतान जब बाह्य इंद्रिय उपरत हो गये अविद्या हाँ, अविद्या पद निकालना पड़ेगा पर उपरतत्वात अविद्या काम कर्म प्रेरित आत्मीयति मति मती स्व बुद्धि अपना बुद्धि किसके द्वारा प्रेरित हुआ कहते हैं अविद्या काम के द्वारा प्रेरित हुआ स्वप्न अवस्था में अविद्या काम से प्रेरित होकर के बुद्धि क्या करेगा बुद्धि का प्रभाव प्रभाव एवं प्रसुत बुद्धि का प्रभाव प्रभाव सामर्थ्य अविद्या काम कर्म के द्वारा प्रेरित होकर के बुद्धि अपना सामर्थ्य से प्रसुत जन्म करेगा अर्थात बनाएगा स्वप्न में ये बुद्धि का सामर्थ्य क्या है सात नंबर टिप्पणी देखिए <coughs> प्रभाव मते हे परिणाम अनुकूल सामर्थ्यम। बुद्धि का प्रभाव क्या है परिणाम अनुकूल सामर्थ्य जो जो सब स्वप्न में पदार्थ बनना है वो बनने के लिए सामर्थ्य बुद्धि में है यही उसका प्रभाव हो गया आगे वो टिप्पणी में अविद्यादि भी ही परिणाम उन्मुखी भूता या आत्मीया मती अविद्या के द्वारा परिणाम हो जाता है जो आत्मिया मती बुद्धि तत्प्रभावाद उसी बुद्धि का सामर्थ्य से तनिष्ठ तो तत्त तत परिणाम अनुकूल सामर्थ्या अविद्या इत्यादि के द्वारा बुद्धि प्रेरित होकर के तत्द रूप बन यही बुद्धि का प्रभाव है आगे उसका अर्थ कहते हैं उपादान्तर व्यवच्छितय एवकार स्वप्न में जो पदार्थ सब बन जाते हैं उसमें बुद्धि को छोड़कर के कोई दूसरा उपादान नहीं है उपादान्तर अन्य उपादान उसका व्यवच्छित नहीं है अर्थात बुद्धि ही स्वप्न में सारे पदार्थ बन जाता है उपादान्तर व्यवच्छितय एव एवकार मूल में अविद्या काम कर्म प्रेरित आत्मीय मत प्रभाव एवं मति प्रभावादेव अर्थात तो अन्य कोई पदार्थ हुआ नहीं है सब बुद्धि ही बन जाता है उससे प्रसूत प्रसुतान उसे विषय वो क्या है अंतकरणात्मना वासनामयान वो सो वासनामय है वासनामय कहाँ से कहते अंतकरणात्मना अंतकरण अन्तकरना बुद्धि वही तद्रूप से बन गया वासनामयान तो इसलिए स्वप्न में बुद्धि दृश्य कोटि में आ गया क्योंकि बुद्धि ही सब पदार्थ बन गया तो बुद्धि जब दृश्य कोटि में आ जाएगा वो द्रष्टा कोटि में नहीं आ पाएगा इसलिए द्रष्टा कोटि में शोकन में तो साक्षी रहेगा ये बुद्धि दृश्य कोटि में गया और जब जागृत अवस्था तो आता है तब तो दृश्य कोटि में तो बाह्य स्थूल पदार्थ रहे तो होने से भी बुद्धि और दृश्य कोटि में नहीं जाएगा वो द्रष्टा कोटि में रहेगा द्रष्टा कोटि में रहेगा के साक्षी को और कोटि में पीछे कर देगा वो बुद्धि सामने में आ जाएगा द्रष्टाकोटि में होकर प्रमाता बन जाएगा जब भी हम इंद्रिय के द्वारा स्थूल ग्रहण करेंगे बुद्धि दृष्टा कोटि में आकर के प्रमाता बनेगा तो हमारा कर्तव्य है कि जितना इसको हटाए ये बुद्धि को द्रष्टा कोटि में न लाए अनर्थ बुद्धि को दृश्य कोटि में लाए हमेशा कुछ भी हुआ कुछ भी बुद्धि ग्रहण कर लिया तुरंत हम देखें अच्छा बुद्धि में विचार चला इंद्रियो को सिकुड़ लेना बुद्धि का विचार चला बुद्धि का विचार चला बुद्धि को दृश्य कोटि में डाले तो हम बुद्धि से अलग होंगे जो हमारा दृश्य होगा हम उससे अलग होंगे अगर हम उसके साथ सटे रहेंगे उसके भी हम दृष्टा कोटि में ले लेंगे अपने साथ तो अनर्थ ये चलता रहेगा इसलिए अर्थात है कि जितना आंख बंद कर ले इंद्रियों को कहते ना तो ये कश्चित धीर प्रत्येक आत्मान ऐच आवृत चक्ष जितना इंद्रियो को बंद कर इंद्रिय बंद अर्थात हम साक्षी के साथ जा रहे है तो इसका अभ्यास करना है सब बुद्धि को बुद्धि बुद्धि स्वयं दृष्टा नहीं बनेगा बुद्धि को बुद्धि को दृष्टा कोटि में रखेंगे ना दृश्य कोटि में रखेंगे रखेंगे जब साक्षी दृष्टा है तो बुद्धि को जब आप दृश्य कोटि में रखेंगे तो बुद्धि जो बनाएगा वही दृश्य होगा बुद्धि दृश्य कोटि में रहता बुद्धि का परिणाम बुद्धि का परिणाम होता बुद्धि का वृत्ति मनोराज्य जागृत अवस्था में चलेगा नहीं तो स्वप्न ये दोनों चलेगा मनोराज्य चलता है तो हम ध्यान पूर्वक देखे कि मन में ये विचार चलता है अगर देख पाए हम साक्षी हो गए मनोराज्य चलता है और हम उसके साथ सट गए अर्थात तो यहाँ साक्षी विद्यमान होने पर भी अर्थात तो लय अवस्था अज्ञान आवृत होकर रहा मनोराज्य चले कुछ भी विचार चले किन्तु हम जान रहे ऐसा विचार चल रहे तभी तो बहुत बढ़िया है उसको जब हम रोकने के लिए कोशिश करते हैं तब हमको पीड़ा होता है गर्म होता है ज्यादा समय ये नहीं हो पाएगा किंतु कभी कभी तो छोड़ देना है किंतु ध्यान रखना है कि हम उसके साथ बह न जाए जो करता है करने दीजिए हम उसको देखें, ये बहुत बड़ा साधना अर्थात मन का साक्षी होना है ये बहुत बड़ा साधन है तो किन्तु क्या करेगा ना कभी कभी ऐसा सब पदार्थ ले आएगा प्राचीन संस्कार से जब से आगे जीवों को भय होने लगेगा ये तो गाढ़ा में डाल देगा अब तब तो कहेगा छोड़ो इसको तो ऐसा कभी हो जाएगा तो फिर किताब में लग जाना फिर ऐसा करना है किंतु उसको अधिक दृश्यकोटी में डालना आगे वासनामयान तो ये अंत करणात्मन वासनामय आदित्यादि जोतिशा, जोति, ज्योतिषा ज्योतिष ज्योतिषाम अस्तमित्वात आत्मभूत ज्योतिषा विषय कृतान तो जो, जो स्वप्न अवस्था में आदित्य आदि ज्योति वहाँ नहीं है आदित्यादि आधि ज्योति शाम अस्तमित्वाद वो सब अस्तमित अस्त हो गए स्वप्न में वो नहीं है नहीं होने से आत्मभूतिन ज्योतिषा आत्मभूत ज्योति साक्षी उसी के द्वारा ही विषय कृतान उसको विषय बनाता है अंतकरण का जो वासना है उसी को ही विषय बनाता है किसके द्वारा साक्षी के द्वारा उसी को कहा गया आत्मभूत ज्योति स्वे ज्योतिषा ऐसे श्लोक में स्वयन अर्थात आत्मभूत ज्योतिषा सा, साक्षी विषय विषयकृत अन्भूय उसका अनुभव करके अपचीकृत पंच महाभूत तत्कार सूक्ष्म हिरण्य गर्भ च स्वप्न स्थान भवति। तो ये जो सूक्ष्म वस्तु को साक्षी के द्वारा अनुभव करके क्या होता है अपचीकृत पंच महाभूत तत्कार जाग्रत अवस्था में था पंचीकृत पंच महाभूत उसका कार्य स्थूल शरीर विराट अभी कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्य सूक्ष्म प्रपंचम हैरण्य गर्भ शरीरम स शायद छुट गया हैरण्य गर्भ शरीरम अब स्वप्न अवस्था में वो हिरण्य गर्भ व्यस्टि में तेजस कहते हैं स्वप्न में हिण्य गर्भ शरीरम स्वप्न च अभिमन्यमान हिरण्य गर्भ को अर्थात तो मान करके कौन मानता है तैजसो भगवती है वह तैजस किंतु वास्तविक वो हिरण्य गर्भ ही है मतलब तो कोई भेद इसमें नहीं है तैजसो भगवती इत्य अच्छा अभी तत्र वह सुसुप्ति कल्पना दर्शे जिसमें जागृत और स्वप्न दिखाया उसी में अभी सुसुप्ति देखाएंगे किसमें प्रत्येगात्मा में तो अभी दिखाते हैं सुसूति कल्पना दर्शय सर्वानेतान शन स्वात्म स्थ एन सर्वान् शनि स्वात्म स्थि कारण मे शब्द स्थपन करके सर्वानि आगे ठीक स्थूल सूक्ष्म विभाग स्थान अवचिन्नान प्रकृतान एतान प्रकृता विशेषान उपाधि उपाधिदय भूतान उपाधि संचार तस्यापि सनेहि भूता अनुक्रमेण अक्रमेण वा स्वात्मनी अज्ञाते कारणात्मनि स्थापयित्वा कारणात्मन स्थापित उपसृह्य अव्याधाजाग्रत में स्थूल था स्वप्न में सूक्ष्म अभी स्थूल सूक्ष्म विभाग से दो स्थान हो गया जागर स्वप्न हो गया स्थान द्वय प्रकृतान अर्थात प्रकृतान तो जो स्थूल भोग और सूक्ष्म भोग एता सर्वान कहा सर्वान का अशेषण कुछ शेष बाकी नहीं रह जाएगा सबको विशेषानतान अपी सर्वान् उपाधि उपाधिद्वय भूतान विश्व तैजस उपाधि द्वो को लेकर के जागृत स्थूल ये दोनों को अनुभव करता था उपाधि द्वय उपाधिद्व उपाधि द्वय द्वारक स्थान द्वय संचार प्रयुक्त श्रम उद्भव अनंतरम दोनों उपाधि को लेकर के ये जो स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर दोनों यही उपाधि बनते है विश्व तैजस अथवा विराट हिरण्य गर्भ ये दोनों उपाधिद्वय द्वारक द्वार अर्थात उपाधि द्वन के द्वारा स्थान्व में संचार हुआ दो उपाधि उपाधि हो गया शरीर वो दोनों शरीर के द्वारा दो स्थान में वो विचरण किया किस किस स्थान में विचरण किया स्थूल, जागृत और स्वप्न दोनों शरीर के द्वारा दोनों स्थान में विचरण किया तो विचरण करने से अर्थात तो दोनों स्थान में जब बहुत चलते फिरते हैं तब थक जाते हैं ना प्रफुल्ल हो जाते हैं, जाते हैं।, तो श्रमों हैं कि श्रम कहते हैं श्रम उद्भव अनंतरम तस्यापि परिजिहिर बहुत ज्यादा जागृत स्वप्न में अगर लगेगा तो फिर थक करके अधिक सुसुप्ति होगा जितना जागृत तो अधिक श्रम करवा देगा स्वप्न थोड़ा कम श्रम करवाएगा तो जितना अधिक जागृत में श्रम करेगा उतना अधिक सुसुप्ति भी आवश्यक होगा तो उद्भव अनंतरम तस्यापि परिजिहिर उसको भी त्याग करने का इच्छा से तस्यापिता स्थान द्वय संचार प्रयुक्त श्रम अभी श्रम हुआ श्रम कहाँ हुआ स्थान द्वय में संचार करने से अभी स्थान द्वय संचार और नहीं चाहेगा तो तस्यापिता स्थान द्वय संचार इसको अभी छोड़ने के लिए चाहेगा परिजिहिर अर्थात परि तो त्यक्तुम इच्छा शन पिहर्षा जिह परिहार करने का इच्छा शनै अनुक्रमेण अक्रमेण विप्पणी अमेर जागर, जागरिता सुसुप्ति योग्य अनुक्रम जागृत से स्वप्न स्वप्न से सुसुप्ति और अक्रमस्त तो यत कुतचि य कहीं से भी कहीं से चला जाएगा तो जागृत से सर्वदा स्वप्नों को जाएगा ऐसा नहीं है जागृत से कभी सुसुप्ति को चला जाएगा सुसुप्ति से भी सीधा जागृत में आ जा सकता है कोई क्रम ऐसा नहीं है दोनों प्रकार के हो सकता है सने अनुक्रमेण अक्रमेण वा स्वात्मी स्वात्मनी अर्थात अज्ञाते अज्ञाते का अर्थ कारणात्मनि अज्ञात अर्थात अज्ञान विशिष्ट को अज्ञात कहते हैं हम कहते हैं कि घटो अज्ञात घटो अज्ञात अर्थात घटो न ज्ञात तो घटो न ज्ञात अर्थात घटो हमारा ज्ञान का विषय तो नहीं बनता है ज्ञान का विषय नहीं बनता है अर्थात अज्ञान का विषय है तो अज्ञान विशिष्ट घटो उसको कहा जाता है अज्ञात तो जहाँ अज्ञात तो शब्द तो का अर्थ तो अज्ञान विशिष्ट तो वैसे तो यहाँ अज्ञात तो में तो अज्ञात तो आत्मा में तो अर्थात तो अज्ञान विशिष्ट तो कौन कारण आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है वो कारण नहीं है इसलिए कारण आत्मा अर्थात तो अज्ञान विशिष्ट चैतन्य उसको कारण कहा जाता है अज्ञाते कारणात्मनि स्वात्मनी यहां स्वात्मनी का अर्थ शुद्ध आत्मनी नहीं कारणात्म में स्थापयित्वा स्थापित अर्थात तो उपसंगत्य उपसंग्रह करके अव्याकृत प्रधान सन अभी अव्याकृत प्रधान हो जाएगा उसमें अव्याकृत अर्थात तो जो ईश्वर रूप समि समि को अव्याकृत कहते हैं अव्याकृत प्रधान होकर के प्राज्यो भिरण्य हिरण्यगर्भ शरीर वाला होकर के तेजस हो गया विराट शरीर वाला होकर के विश्व हो गया इसी प्रकार कहते हैं अव्याकृत शरीर वाला होकर के प्राज्ञ होता है अर्थात वास्तविक है वो अव्याकृत तो, अभी किंतु प्राज्ञ मानता है वास्तविक है हिरण्यगर्भ किंतु उस समय में अपने आपको तेजस मानता है हे विराट किंतु अपने आपको विश्व मानता है तो कहते हैं अव्याकृत प्रधान होता हुआ प्राजो होती विराट होता हुआ विश्व हो जाता है तो होता हुआ वास्तविक उसका स्वरूप है समस्टि किंतु शरीर में अत्यधिक अत्यधिकम्य होने से ये मान लेता है अपने तस प्रत्यगात्म स्थान विशिष्ट से नात प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञ इत्यादि प्रतिषेधशास्त्र प्रसूत प्रमाण जान सरू सर्वन अपी कार्य कारण रूपन प्रमाण ज्ञान प्रमाण ज्ञान सटा हुआ ना दूर दूर है उसको एक कर देना है प्रमाण ज्ञान प्रभाव एव हितरूपाधिक परिपूर्ण आगे जोड़ना है निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान वहाँ भी दूर दूर है ना उसको मिलाना है परिपूर्ण, निरूपाधिक्ञान परमात्म स्वरूपेण परिनस्पन्न तत्त्वं कथयति तीन अवस्था हो गया अभी चतुर्थ अवस्था कहते हैं तस्व प्रत्यगात्म वही प्रत्यगात्म का स्थान तय विशिष्ट जो प्रत्यगात्मा पहले तीन स्थान में विशिष्ट था कवि कहते हैं नात प्रज न बहिष्प्रज्ञ न प्रज्ञ न अज्ञ ऐसे षष्ठ मंत्र है मांडुक्य में वो जो वास्तविक तत्व तो तो है वो अंत नहीं है बहिष्प्रज्ञा नहीं है अंत प्रज्ञ सूक्ष्म अवस्था में स्वप्न अवस्था में अंदर का चीज को जानता है इसलिए अंत प्रज्ञा जागृत अवस्था में बाहर का चीज को जानता है उसको कहते हैं है बहिष्प्रज्ञा और एक अवस्था होता है उसको कहते हैं अंतराल अवस्था ना अंत न बहिप्रज्ञा न उभयत प्रज्ञ अर्थात दोनों अवस्था का अनुभव करता है बहुत ज्यादा जब थक जाता है उस समय में नींद गाढ़ा नहीं लग गया किंतु मैं जागर मतलब लगेगा जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूँ किंतु है जागृत बहुत ज्यादा थक गया गंगा किनारे बैठा है तब ये वास्तविक ये जागृत है स्वप्न है तो ऐसा एक बार बैठा था तो गंगा जी में राफ्टिंग कुछ नहीं था लगा कि हम राफ्टिंग वालों का ये सुना तो गंगा मैया की जय कहते ना जो तो अच्छा तो चाहे जा रहे तो फिर लगा अच्छा ये मैं स्वप्न देखा या मैं जागृत हूँ ध्यान तो कर रहा था वो जोर लगाने से थक जाता है ना तो फिर ये सत्य है मतलब ये स्वप्न है दौड़ करके गया गंगा जी का किनारे देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला अच्छा यही है जो मतलब हुआ है तो प्रज्ञा हुआ उस समय हमको लगता है कि मैं जागृत हूँ किन्तु वास्तविक तो जागृत नहीं था लगा की राफ्टिंग का शब्द तो सुना कि वास्तविक तो नहीं था ये तो सूक्ष्म का था मांडुक्य के ऊपर खूब विचार कर रहा था दिन रात बुद्धि थक जाता था तो ये अंत वही प्रज्ञा और सुना तुम तो बोला अच्छा शिव जी अनुभव करवा दे ऐसा स्थिति भी होता है तो वो एक स्थिति भी होता है उस मंत्र में कहते हैं तो अंत प्रज्ञा नहीं है वह प्रज्ञा नहीं है उभयत प्रज्ञा अंतराल अवस्था वो नहीं है तो ये नहीं है तो फिर सुसुप्ति हो जाएगा कहते है कि न अप्रज्ञ अर्थात अप्रज्ञा नहीं जानता ऐसा भी नहीं है समाधि में नहीं जानता है ऐसा भी नहीं है सुसुप्ति में कहता है नहीं जानता हूं किंतु समाधि में नहीं जानता ये भी नहीं है जागृत स्वप्न सुसुप्ति अंतरालावस्था अवस्था ये कुछ भी नहीं है आगे फिर कहते हैं तो ये अव्यवहार्य अव्यपदेश ये एकांत प्रत्यय एक आत्म प्रत्ययचारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम चतुर्थम तुर्यम मनते आत्मा सब इस प्रकार के कहते हैं तो वो जो चतुर्थ अवस्था है वो ही यहाँ कहते हैं नज्ञ न बहिष्प्रज्ञ इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र मुसूत ये सब प्रतिषेध शास्त्र अर्थात तो आत्मा का स्वरूप अंतप्रज्ञ नहीं है बहिष्प्रज्ञ नहीं है ये सब प्रतिषेध शास्त्र कहते हैं ये प्रतिषेध शास्त्र से प्रसूत उसे हुआ क्या हुआ प्रमाण ज्ञान प्रमाण ज्ञान अर्थात तो ब्रह्माकार वित्ती क्योंकि जो ब्रह्माकार घटाकार वृत्ति ये प्रमाता का वृत्ति है इसी प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति ये भी प्रमात्री वृत्ति होगा अर्थात तो मैं ब्रह्म इस प्रकार जागृत अवस्था में रहेगा जैसे हम को जानते हैं घटाकार वृत्ति हम कहते हैं मैं जानता हूं मैं घट को इसी प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति भी ये जागृत अवस्था अर्थात तो ये प्रमात्र वृत्ति है प्रमात्र वृत्ति होने से प्रमाण है जो प्रमाण ज्ञान है वही अज्ञान को हटाएगा जो साक्षी ज्ञान है वो ज्ञान को हटाएगा नहीं प्रमाण ज्ञान ही हटाएगा इसलिए कहते हैं प्रतिषेध शास्त्र से, से प्रसुत हुआ जो प्रमाण ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति यहाँ प्रमाण ज्ञान का उसमें समारूढ़ ब्रह्माकार वृत्ति घटाकार वृत्ति में चिदाभास होगा होगा हो ब्रह्माकार वृत्ति में उसमें भी हो। होगा इसलिए कहते हैं प्रमाण ज्ञान में समारूढ़ अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति में जब आत्मा का प्रतिबिंब होगा तभी तो जाकर के समारूढ़ सर्व सर्वन अपि अनर्थ विशेषान कार्य कारण रूपान सारे जो अनर्थ विशेष है अनर्थ कौन है कार्य और कारण कार्य हो गया जागर स्वप्न कारण हो गया सुसूपि कारण रूपान प्रमाण ज्ञान प्रभावाद हिवाद प्रमाण ज्ञान का प्रभाव से ये सबको हितवा त्यक्तवा अर्थात इनको मिथ्यात्व सिद्ध करके जब ब्रह्माकार हाँ वृत्ति में आत्मा आरूढ़ होगा अर्थात ब्रह्माकार हाँ वृत्ति में चिदाभास होगा भी जा करके ये अज्ञान का अज्ञान हटेगा नहीं तो घटाकार वृत्ति में भी चिदा चैतन्य का प्रतिबिंब हो रहा है उससे किन्तु ब्रह्म अज्ञान नहीं हटेगा जिस विषय को वृत्ति होगा तद तो विषय को अज्ञान हटेगा इसलिए कहते हैं प्रमाण ज्ञान से जब वृत्ति होगा उसमें जब चैतन्य का प्रतिबिंब होगा कार्य कारण रूप ये सब अनर्थ को हटाएगा प्रमाण ज्ञान प्रभावादेव हित प्रमाण ज्ञान से ये अज्ञान का दूर हो जाएगा होने से निरूपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान परमात्मा स्वरूपेण निरुपाधिक है परिपूर्ण है परिज्ञान है परिज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप है मैं चित स्वरूप ही हूँ ज्ञान रूप परमात्मा स्वरूप वही अर्थात तो व्यापक स्वरूप परिनिष्पन्न तो अर्थात निष्पन्न सिद्ध हो जाएगा परिनिष्पन्न अर्थात निष्पन्न, फिर अज्ञान नहीं आ जाएगा इस रूप से तत्व कथयती तो इसको कहा हित्वान्वान विशेषान ठीक है आज यहाँ तक तो समय हो गया पूर्णमिदं ओ पूर्णम पूर्णमद पूर्णमातायशिष्य ओ शांति